राम कृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव का प्रथम विकास विवाह करने के उपरांत पूर्णतया शारीरिक संबंध रहित होकर श्री राम कृष्ण देव की अवस्थिति के संबंध में कुछ आपत्तियां तथा उनका खंडन यहाँ पर और एक प्रश्न की मीमांसा करने के पश्चात हम विवाह बंधन के द्वारा श्री राम कृष्ण देव के भीतर गुरु भाव के अदृष्ट पूर्व विकास की बात को समाप्त कर उससे संबंधित अन्य बातों का उल्लेख करेंगे रूप रूप्रसादी विषयों के दास बहिर्मुख मालवों के मन में यह बात निश्चित रूप से अभी तक उत्पन्न हो रही है कि जब श्री कृष्ण देव ने विवाह ही विवाह किया ही था तो कम से कम एक संतान उत्पादन करने के बाद पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को त्यागना ही उनके लिए अच्छा होता ऐसा करने पर भगवान के शिष्टि की रक्षा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है यह बात प्रमाणित होती तथा उसके साथ ही शास्त्रीय मर्यादा का भी रक्षण हो सकता था क्योंकि शास्त्र का यह निर्देश है कि विवाह करने के पश्चात कम से कम एक संतान का उत्पादन करना चाहिए ऐसा करने पर पितृऋण के हाथों से मानव को छुटकारा मिल जाता है इसके उत्तर में हमारा यह कथन है सर्वप्रथम यह विचार करना चाहिए कि हम जो कुछ देखते सुनते अथवा चिंतन या कल्पना किया करते हैं सृष्टि क्या उतने में ही सीमित है वैचित्र ही सृष्टि का नियम है आज इसी क्षण से यदि हम लोग सभी विषयों में एक ही प्रकार का चिंतन अथवा कार्य करने लग जाए तो शिष्ट का नाश होने में अधिक विलंब न लगेगा साथ ही हम यह पूछना चाहते हैं कि शिष्ट रक्षा के सारे नियमों को क्या तुमने जान लिया है तथा शिष्टि रक्षा करने में प्रवृत्त होकर ही क्या आज तुम ब्रह्मचर्य रहित हो गए हो अपने हृदय पर हाथ रखकर जवाब देना इस बात का ध्यान रखना कि श्री कृष्ण देव जैसा कहा करते थे भीतर एक प्रकार का तथा बाहर दूसरे प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए ठीक है मान लिया कि शिष्टि रक्षा के इस नियम का तुम पालन कर रहे हो किंतु दूसरों से इस प्रकार आचरण करने के लिए कहने का तुम्हें क्या अधिकार है ब्रह्मचर्य का उच्चांग मानसिक शक्ति के विकास के निमित्त साधारण विषयों में शक्ति का क्षय न करना यह भी सृष्टिगत एक नियम है यदि सभी लोग इस प्रकार तुम्हारी तरह निम्नांग की शक्ति के विकास में ही लगे रहेंगे तो उच्चांग आध्यात्मिक शक्ति का विकास कौन करेगा ऐसी स्थिति में उस शक्ति के विकास का तो लोप हो ही जाएगा दूसरी बात यह है कि शास्त्र में से अपनी मनचाही बातों को चुन लेना ही हम लोगों का स्वभाव है संतानोत्पादन संबंधी बात भी उसी तरह चुन ली गई है क्योंकि अधिकारी भेद से शास्त्र का यह भी कहना है यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रब्रजेत। जिस क्षण भगवान में अनुराग बढ़कर संसार के प्रति वैराग्य का उदय हो उसी क्षण संसार को त्याग देना चाहिए अतः श्री रामकृष्ण देव यदि तुम्हारे मतानुसार चलते तो इस शास्त्र वाक्य की मर्यादा की रक्षा कौन करता पितृ पितृण के परिशोध करने के संबंध में भी यही बात है शास्त्रों का कथन है कि यथार्थ सन्यासी अपने पूर्व के सात पुरुष तथा बाद में होने वाले सात पुरुषों का पुण्य बल से उद्धार कर देते हैं अतः श्री रामकृष्ण देव फित्र ऋण से मुक्त नहीं हो सके यह सोचकर हमें व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है अतः स्पष्ट है कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन में विवाह बंधन केवल हम लोगों की शिक्षा के निमित्त ही हुआ था विवाहित जीवन का कितना महान पवित्र आदर्श हमारे लिए वे छोड़ गए हैं इसका कुछ परिचय इस बात से स्पष्ट है कि श्री माता ने साक्षात जगन माता से उनका आजन्म पूजन किया है मनुष्य अपनी दुर्बलता को दूसरों के समीप प्रकट किए बिना रह सकता है किंतु अपनी पत्नी के निकट वह उसे कभी छिपा नहीं पाता है संसार का नियम ही ऐसा है इस विषय में श्री राम देव कभी कभी हमसे कहा करते थे जितने बड़े बड़े शौकीन बाबू लोगों को देखते हो कोई जज कोई मजिस्ट्रेट बाहर वे चाहे कितनी भी लंबी बातें हाँकते हों किंतु अपनी पत्नी के समीप वे एकदम केचुआ हैं, गुलाम हैं। से कोई आदेश आने पर वह अनुचित ही क्यों न हो, उसे रद्द करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है इसलिए यदि किसी की विवाहित पत्नी अपने पति के पवित्र एवं उन्नत जीवन को देखकर कर हृदय की निष्कपट भक्ति उसे अर्पित करे तथा आजीवन ईश्वर बुद्धि से उसका पूजन करती रहे तो यह निश्चित है कि वह व्यक्ति बाहर जिस आदर्श को प्रकट करता है उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है अतः श्री राम कृष्ण देव के संबंध में हम इस बात को जितने निश्चयात्मक रूप से कह सकते हैं और किसी के बारे में ऐसा कहना संभव नहीं है विवाहित पत्नी के साथ श्री राम कृष्णदेव की दिव्य प्रेम लीला की बहुत सी कहने लायक बातें विद्यमान रहने पर भी उनके उल्लेख का यह उपयुक्त स्थल नहीं है इसलिए यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव के विवाहित जीवन के माध्यम से अद्भुत गुरु भाव के विकास का थोड़ा सा आभास मात्र देकर हम इस प्रसंग को समाप्त करते हैं